निदारण्यकोपनषद शांक्या अध्याय छ्रमण दो अच्छा यद्रव्यमग्नि हौत्रकर्माश्रयभूतमीहािप्तम अग्निना भक्ति तम अदृष्टन रूपेना विपरीणतम सह कर्त्रा कर्ता यजमा लोक धूमाद्रमेण अंतरक्षा दूलोकमा विशति तूक्षमा आप आहुति कार्यभूता अग्निहोत्रवा कर्तहिता श्रद्धाश्दवाच्यालोकर्तु शरीरारंभाय द्युलोक प्रवशन्त हूयत दुलोक प्रवेश सोम मंडले कर्त शरीरम आरभंते तदेतुच्य दवा श्रद्धा जुवती तस्या आहुत्य सोमो राजा संभवती थी श्रद्धा व आप इस श्रुते है इसी लोक में जो अग्निहोत्र कर्म का आश्रयभूत दुग्ध रूप द्रव्य आह्वनि अग्नि में डाला गया था वह अग्नि द्वारा अब भक्षित होकर अदृष्ट सूक्ष्म रूप में परिणत हो कर्ता यजमान के सहित धूमादिक्रम द्भूम, से उस अंतरिक्ष लोक में और फिर अंतरिक्ष से द्व्युलोक में प्रवेश करता है वह आहुति कार्यभूत श्रद्धा शब्दवाच्य अग्निहोत्र संबंधी सूक्ष्म आप सोमलोक में कर्ता के शरीरांतर का आरंभ करने के लिए कर्ता के सहित द्युलोक में प्रवेश करते हुए हवन किया जाता है ऐसा कहा जाता है वह वहां द्युलोक में प्रवेश कर सोममंडल में कर्ता का शरीर आरंभ करता है इसे से यह कहा जाता है कि देवगण श्रद्धा को होमते हैं उस आहुति से सोम राजा उत्पन्न होता है श्रद्धा ही आप है इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है वेत्थ यतिथ्याहुतियाता आपुरवाचो भूत समा वंदती प्रश्न निर्णय विषय अस वै इति प्रस्तुतम् तस्माप कर्म समवाइन्य कर्तु शरीरारंभिक सद्धा शब्दवाचा इति भूयस्वादाप इति व्यपदेशो न ततराणी भूताली न संीति क्या तू जानता है कि कितनी संख्या वाली आहुति के हवन किए जाने पर आप पुरुष शब्दवाच्य होकर उठकर बोलने लगता है यह प्रश्न है उसी का निर्णय करने के प्रसंग में यह द्विलोक ही अग्नि है इस प्रकार आरंभ किया गया है अतः यह निश्चय होता है कर्ता के शरीर का आरंभ करने वाला कर्म संबंधी आप श्रद्धा शब्दवाच्य है अन्य भूतों की अपेक्षा जल की अधिकता होने के कारण आपह आपच ऐसा व्यवदेश किया जाता है ऐसी बात नहीं है कि अन्य भूत है ही नहीं कर्मा प्रयुक्त शरीरांभ कर्म चाप ततस्चापाम् ततशापा प्राधान्यम शरीरकर्तृत्व तेन चाप पुरुषवाच एति इतदेश कमको हि जन्माररंभ सर्व तद्यप्योत्रातिदय प्रस्तुता ष्पदार अग्निहोत्रे तथा वैदिक सर्वाण्य कर्माण्यग्निहोत्र प्रभृती लक्ष्य द्वारग्निबंधम भी पां कमो कर्मण प्रतिलोक वक्षति च था ये यज्ञे न धारे न तपसा लोकान शरीर का आरंभ कर्म प्रयुक्त ही है और कर्म आपसे संबंध रखता है अतः शरीर रत्न में आपकी प्रधानता है इससे भी आप पुरुषवाचह ऐसा उल्लेख किया गया है सभी जगह जन्म का आरंभ कर्म के कारण ही है वहाँ अग्निहोत्र के प्रकरण में यद्यपि अग्निहोत्र की आहुतियों की स्तुति के द्वारा उत्क्रांति आदि छह पदार्थ प्रस्तुत किए गए हैं तो भी उससे अग्निहोत्रादि सारे ही वैदिक कर्म लक्षित होते हैं स्त्री और अग्नि से संबंध रखने वाले पाक्त कर्म का आरंभ करके कर्म से पितृलोक प्राप्त होता है ऐसा कहा गया है तथा आगे भी जो यज्ञ दान और तप से लोकों को जय करते हैं ऐसा श्रुति कहेगी दूसरा परजनयाग्नि परजन्यो वा अग्निगौतम तवत्सर एवं समिध्णी धूमो विद्यु चर्ची अश्नीं अंगारा हूलो विस्फुिंगा तस्तवा तस्मिन सोमं राज जुहती तस् आहुत वृष्टि संभवती हे गौतम मेघही अग्नि है संवत्सरी उसका समिध है धूम है विद्युत विद्युज्वाला है असनी इंद्र का वज्र अंगार है मेघगर्जन विस्फुलिंग है उस इस अग्नि में देवगण सोम राजा को हवन करते हैं उस आहुति से वृष्ट होती है पर्जन्यो वा अग्निगौतम द्वितीय आहुत्याधार आहुतोरावृत्ति क्रमेण पर्जन्यो नाम वृष्टोपकरण देवतात्मा तवत्सर एवं समित संवत्सरेण ही शरदादि भी ग्रीष्मांत स्वावे विपरीवर्तमान परजन्योग्नि दिव्यते हे गौतम मेघ ही अग्नि है अर्थात आहुतियों की आवृत्ति के क्रम से द्वितीय आहुति का आधार है वृष्टि के सामग्री के अभिमानी देवता को परजन्य अर्थात मेघ कहा गया है उसका संवत्सर समिध है शरद से लेकर ग्रीष्म पर्यंत अपने अंशों द्वारा विभिन्न रूप से परिवर्तित होते हुए संवत्सर के द्वारा ही मेघ रूप अग्नि अग्निदीप्त होता है अभ्राणीधूम धूम प्रभुवादूमदूपलक्ष विद्युदर्चि प्रकाश साम्यारंगारा उपसानकाठिसाण्याभ्यालाधुनय तनयत्नु श विस्फुलिंगा विक्षेपा लेकिया अभ्र बादल धूम है क्योंकि वे धूम से उत्पन्न होते हैं अथवा धूम के समान दिखाई देते हैं विद्युत ज्वाला है क्योंकि प्रकाश में उनकी समानता है उपसान और कठिनता में समानता होने के कारण असनी अंगारे हैं रादुनेह अर्थात मेघ की गर्जनाएं विक्षेप और अनेकत्व में समानता होने के कारण विस्फुलिंग है तस्मि नेतास्मिन नेता, त्याह त्यक अधिकन देवा इति सोमं हूताोम राज्युति योसौ दुलोकानौायांुतावृत् सोम स द्वितजनयाग्नौयते तोमाहुते संभवति उस इस अग्नि में ऐसा कहकर आहुति के अधिकरण का निर्देश किया गया है देवगण अर्थात वे ही होत्रगण सोम राजा को होमते हैं जो यह लोकाग्नि में श्रद्धा का हवन करने पर निष्पन्न हुआ सोम था उसी को इस द्वितीय पर्जन्य मेघ रूप अग्नि में होमा जाता है इस सोम की आहुति से वृष्टि होती है तीसरा यह लोकाग्नि अयम वे लोकोग्नि तस्या तस् पृथिवि धूमो रात्रिर्चि रात्रिरर्चि चंद्रमा अंगारा नक्षत्रास्फुलिंगा तस्तः देवावृष्टि जुहति तस्या आहुत्या अन्न संभवती हे गौतम लोक ही अग्नि है इसकी पृथ्वी सम्निधूप है, है धूम है रात्रि ज्वाला है चंद्रमा अंगार है और नक्षत्र विस्फुलिंग है उस इस अग्नि में देवता वृष्टि को होमते हैं उस आहुति से अन्न होता है अयम लोकोग्नि लोकग्निगौतम अयम लोका इति प्राणी लोक यमोपोगाश्रय क्रियाकारक फलव विशिष्ट है तृतीयोग्नि तस्ग्नेृथिवे समितः पृथिव्याम लोको नेक प्राणियोंपभोगपन्नया समिध्यते हे गौतम यह लोक ही अग्नि है यह लोक अर्थात प्राणियों के जन्म और उपभोग का आश्रयभूत तथा क्रियाकारक और फल से युक्त ऐसा जो यह लोक है वही तृतीय अग्नि है उस अग्नि का पृथ्वी ही समिध है प्राणियों के अनेकों उपभोगों से संपन्न इस पृथ्वी से ही यह लोक दीप्त होता है अग्निधूम पृथिव्याश्रयोत्थान सामान्या पार्थिव ह्रींधन द्रव्य महाश्रिताग्निषति यथा थमिधाश्रयण धूम अग्निधूम है क्योंकि पृथ्वी रूप आश्रय से उठने में इनकी समानता है क्योंकि पार्थिव ईंधन द्रव्य को आश्रय करके ही अग्नि उठती है जिस प्रकार की समित के आश्रय से धूम उठता है रात्रि रात्रिरचि समित संबंध प्रभव सामया अग्ने शबंधेन हिचि संभवती तथा पृथ्वी समय संबंधेन सर्वरी पृथ्वी छायावर तम रात्रि ज्वाला है समित के संबंध से उत्पन्न होने में इनकी समानता है क्योंकि अग्नि से समित का संबंध होने से ही ज्वाला उत्पन्न होती है और इसी प्रकार पृथ्वीरूप समित के संबंध से रात्रि होती है पृथ्वी के छाया को ही रात्रि का अंधकार कहते हैं चंद्रमा अंगारा तत्प्रभुवत्व अर्चसो शंगारा प्रभुंती तथा रात्रो चंद्रमा उपसान तत्व सामान्या नक्षत्राणी विस्फुलिंगा विस्फुलिंग विक्षेप सामान्या चंद्रमा अंगार है क्योंकि ज्वाला से उत्पन्न होने में इनकी समानता है ज्वाला से ही अंगारे होते हैं इसी प्रकार रात्रि में चंद्रमा होता है अथवा उपसांतत्व में समानता होने के कारण चंद्रमा अंगार है नक्षत्र विस्फुलिंग है क्योंकि विस्फुलिंगों के समान इधर उधर बिखरे रहने में इनकी भी समानता है तस्मि ने तस्मिन नित्यादि पूर्वत वृष्टिम जुहवती तस् आहुते रणम संभवते वृष्ट प्रभुवत् प्रसिद्धवाद व्रीहवादिन्न तस्मिन् तस्मिन इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्वत है इसमें वृष्टि को होमते हैं उस आहुति से अन्न होता है क्योंकि वृहि यवादि अन्न का वृष्टि से उत्पन्न होना प्रसिद्ध है चौथा पृषाग्नि पुरुषो वा अग्निगौतम तस्वेव प्राणो धूमो वागर्चे चक्षुरंगारा श्रोत्र विस्वलिंगास्तने तस्न्नौ देवा अन्न जुहवती तस् आहुत्य संभवती गौतम पुरुष ही अग्नि उसका खुला हुआ मुख ही समिध है प्राण धूम है वाक ज्वाला है नेत्र अंगार है श्रोत्र विस्फुलिंग है उस इस अग्नि में देवगण अन्न को होमते हैं उस आहुति से विर्य होता है पुरुषो वा पुरषो वाग्निगौतम प्रसिद्ध शिप पाण्दिमन पुष्थ्निस्तम व्रवृत मुखम सवित व्रवृतेन ही मुखेन दीप्यते पुरुषो वचनस्वाध्यायाद यथिधा प्राणो धूमस्तुत्थान साम्या मुखाधि प्राण उत्तिष्टि हे गौतम पुरुषी अग्नि है हाथ पांव आदि अवयवों वाला प्रसिद्ध पुरुषी ही चतुर्थ अग्नि है उसका व्यात खुला हुआ मुख ही समिध है क्योंकि खुले हुए मुख से ही बोलने और स्वाध्याय आदि में पुरुष दीप्त होता शोभा पाता है जिस प्रकार की समिध से अग्नि ईंधन से उठने में समानता होने के कारण प्राण धूम है क्योंकि मुख से ही प्राण उठता है व्यंजकत्व सासम्या अर्चिश व्यंजक तथा वक्शब्दोधेय व्यंजक चक्षुरंगारा उपशमसा प्रकाशाश्रय्वाद्वा श्रोत्र विस्फुलिंगा विषेप तस्मिन् तस् धुति व्यंजकत्व में समानता होने के कारण वाक यानी शब्द ज्वाला है ज्वाला वस्तु को प्रकाशित करने वाली होती है इसी प्रकार वाक अर्थात शब्द भी वाच्य को अभिव्यक्त करने वाला होता है उपशम में समानता होने के कारण अथवा प्रकाश के आश्रय होने के कारण नेत्र अंगार है विक्षेप में समानता होने के कारण स्रोत्र विस्फुलिंग है इस पुरुष रूप अग्नि में अन्न होम करते हैं ननू नैव देवा अन्नमिह जुहवती दृश्यते जुह्वत दृश्यते शंका किंतु देवगण इसमें अन्न होम करते देखे तो नहीं जाते नई स दोष प्राणायाम दैवपत्ते अतिदैविंद्रादस्त एवाध्यात्म प्राणास्ते चाँद पुरुषे प्रक्षेपता है समाधान यह दोस नहीं है क्योंकि प्राणों को दैवाना जाता है जा सकता है जो अधिदेव इंद्रादिदेह हैं वे ही अध्यात्म प्राण है वे ही पुरुष में अन्न डालने वाले हैं तस्या संभवती अन्न परिणामो ही रेता उस आहुति से वीरिय होता है क्योंकि वीर अन्न का ही परिणाम है पांचवा योषाग्नि योषा व तस्या उपस्थ एव समोारी धोमो यो जी जद कौती थे अंगारा अभिनदा विस्फुंगा तस्ंदे तो जुहती तस् आहुत्य पुरुष संभवती सीवती यावजीवत्यथ यदा मृयती एक गौतम स्त्री ही अग्नि है उपस्थि उसकी समिध है लोम धूम है योनि ज्वाला है जो भीतर को मैथुन व्यापार करता है वह अंगार है आनंद विस्फुलिंग है उस इस अग्नि में देवगण विर्य होमते हैं उस आहुति से पुरुष उत्पन्न होता है वह जीवित रहता है जब तक कर्म शेष रहते हैं वह जीवित रहता है और जब मरता है योषा व अग्निगौतम योषित योसे स्त्री पंचमो होमाधिक उपस्थ एव समित सा सम्यते लोमानी वर्ण धूमस्तुत्थानायाचीवर्ण साम यदि तेंगारा अंतक मैथुन व्यापारः विर्योप व्यापारतेंगारा वीपेतुसा वीरियाप मैथुन तथांगार भावग्नेरुप अभिनंद सुखलवा क्षुद्रवसम विस्फुलिंगा रेतो जुहवती तस्या आहुत पुरुषः संभवती हे गौतम योसा ही अग्नि है योसा अर्थात स्त्री यह पाँचवा होमाधिकण रूप अग्नि है उपस्थिति उसका समिध है उसी से वह दीप्त होती है समिध से उठने में समानता होने के कारण लोम ही धूम है वर्ण में समानता होने के कारण योनि ज्वाला है जो अंत भीतर करता है वह अंगार है भीतर करना मैथुन व्यापार अंगार है क्योंकि वीर के उपशम के हेतु होने में उनकी समानता है मैथुन वीरियादि के उपसम का कारण है इसी प्रकार अंगार भाव अग्नि के उपसम का कारण है क्षुद्रत्व में समानता होने के कारण अभिनंद लेस मात्र सुख विस्फुलिंग है उस योषाग्नि में देवगण वीर होमते हैं उस आहुति से पुरुष उत्पन्न होता है एवं द्युपर्जनयांोकुरुषाग्निषु क्रमु क्रमेण पूजम श्रद्धा सोमवृष्ट नरेतोन स्थुता क्रम श्रद्धाश्दवाच्या आप पुराशरी यश्नचतुथ कति संख्या आहुत्याता पुरुषवाचो भूत समा इति स एष निर्णीता पंचभ्या आहुत योचाग्नौता भूता आपह पुरुषवाचो इस प्रकार द्युलोक मेघ इलोक पुरुष और स्त्री रूप अग्नियों में क्रम से हवन किए गए श्रद्धा वृष्टि अन्न और वीर रूप से स्थूल क्रम को प्राप्त हुआ शब्दा सद्धा शब्द आप पुरुष शरीर को आरंभ करता है क्या तू जानता है कि कितनी संख्या वाली आहुति के हवन किए जाने पर आप पुरुष शब्द होकर उठकर बोलने लगता है ऐसा जो चतुर्थ प्रश्न था उसका यह निर्णय हो गया कि योसाग्नि में पांचवी आहुति के हवन किए जाने पर वीरभूत आप पुरुष शब्द वाच्य होता है सपुरुष एवं क्रमेण जातो जीवती कियतम कालम यावत् जीवति यावदस्मिन् शरीरे स्थिति निमित्त कर्म विद्यते तावदित्यर्थः अथ तक्षये यदा काले मियते इस क्रम से उत्पन्न हुआ वह पुरुष जीवित रहता है कितने काल जीवित रहता है सो बतलाया जाता है यावत् जीवति जब तक इस शरीर में इसकी स्थिति के निमित्त भूतकर्म रहते हैं तब तक जीवित रहता है ऐसा इसका तात्पर्य है फिर उनका छय होने पर जब वह मरता है